तर्क संग्रह के अनु उपमान खंड का विचार कल संपन्न हुआ शब्द खंड का विचार होना है शब्द खंड में शब्द प्रमाण और शाब्द प्रमादि का निरूपण होगा यथार्थ था अनुभव जो चौथा भेद है, शाब, है शब्द शब्द प्रमाण उसका करण है शब्द प्रमाण उसका पहले लक्षण करते हैं शब्द प्रमाण का आप्यम शब्द देखते हैं शब्द प्रमाण कौन है तो तो वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है आपक्य में ष्टी तत्पुरुष समास है आपक्यम आपक्यम ये ष्टी तत्पुरुष समास का विग्रह हुआ आपक्यम आपक्यम तो ये जो शब्द प्रमाण का लक्षण बताने वाला वाक्य है इसमें दो पद हुए एक आपस्य और दूसरा वाक्यम और ये दोनों पद जब तक अपने अर्थ के निश्चायक नहीं होंगे तब तक आप्स्य वाक्यम इस लक्षण वाक्य का जो वाक्यार्थ है वो भी निश्चित नहीं हो पाएगा ना। शब्द प्रमाण का लक्षण बताने वाले आपक्यम शब्द प्रमाणम ये जो शब्द प्रमाण का लक्षण वाक्य है इस लक्षण वाक्य गार्थ तो तो को वाक्य पदार्थ को जाने बिना आप्त्य वाक्यम इस वाक्यार्थ का बोध नहीं होगा वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम कहा जाता है न वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है वाक्यार्थ किसको कहते हैं वाक्यार्थ कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय अन्वय कहते हैं संबंध को वही वाक्य अर्थ कहलाता है वाक्य में प्रयुक्त पदों का पदार्थों का वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का जो परस्पर अन्वय है उसे वाक्यर्थ कहा जाता है अरे वाक्यर्थ तब समझ में आएगा वाक्यार्थ तो पदार्थों का समन्वय है ना तो समन समन्वय यानी संबंध तो संबंध को समझने के लिए संबंधी को समझना जरूरी होता है संबंधी का ज्ञान नहीं होगा तो संबंध का ज्ञान नहीं हो पाएगा ना और संबंधी है पदार्थ और कौन से पदार्थ वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ वे पदार्थ तो वाक्य हैं आप्त वाक्यम शब्द प्रमाणम ये इसमें आपत्य पद का अर्थ और वाक्यम पद का अर्थ समझना आवश्यक है आपत शब्द का अर्थ समझे बिना और वाक्य शब्द का अर्थ समझे बिना आप्त वाक्यम इस वाक्यर्थ का ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए इसलिए कहते हैं कि आप पदार्थ पहले बताते हैं आप यथार्थ वक्ता कहते आप्त उसे कहा जाता है जो यथार्थ वक्ता है आप तस्तु यथार्थ वक्ता वक्ता को आप्त कहते हैं लेकिन कैसे वक्ता को जो यथार्थ वक्ता है तो वक्ता दो प्रकार के होते हैं यथार्थ वक्ता अयथार्थ वक्ता यथार्थ का है प्रमाण से जिस अर्थ का जो स्वरूप निश्चित है वैसा ही स्वरूप बताने वाले वाक्य का इन्हें वा, यथार्थ का तो अर्थ है जिस पदार्थ का प्रमाण से जो स्वरूप निश्चित है वह स्वरूप माना जाता है यथार्थ स्वरूप और उसी यथार्थ स्वरूप का पदार्थ के वर्णन करने वाला व्यक्ति वक्ता वो हो जाएगा यथार्थ वक्ता और किसी पदार्थ का प्रमाण तो कुछ कोई स्वरूप बता रहा है और बोलने वाला कुछ प्रमाण से निश्चित जो पदार्थ का स्वरूप है उससे विपरीत ही उस पदार्थ का वर्णन कर रहा है तो माना जाएगा वह अयथार्थ वक्ता प्रमाण से अनिश्चित पदार्थ स्वरूप का उपदेष्टा वो हो जाएगा अयथार्थ वक्ता और प्रमाण से निश्चित अर्थ का उपदेष्टा वो हो जाएगा यथार्थ वक्ता इस प्रकार ये दो प्रकार के वक्ता होते हैं उसमें से आप कहा जाएगा प्रमाण सिद्ध अर्थ के स्वरूप को बताने वाला वक्ता प्रमाणसिद्ध अर्थ का स्वरूप उपदेशता वो है आप यथार्थ वक्ता और उसके द्वारा प्रमाणसिद्ध वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए प्रयुक्त जो वाक्य है उसे कहा जाएगा वाक्य तो आप तो पदार्थ तो समझ में आया वस्तु के प्रमाण सिद्ध स्वरूप का उपदेष्टा वह आप तो। और वाक्य किसको कहा जाएगा तो वाक्य का लक्षण करते हैं वाक्यम पद समूह वाक्यम पद समूह पदा समूह पद समूह समूह कहते हैं संघ को समुदाय को तो पदों का जो समुदाय है संघ है उसे कहा जाएगा वाक्य वाक्य पदों का समूह रूप होता है पदों के समूह का नाम है वाक्य हम्म जैसे उदाहरण जो परस्पर अन्वित अर्थ के बोधक पद हैं उनके समूह को वाक्य कहा जाता है परस्पर संगत अर्थ के बोधक पद समूह का नाम वाक्य है परस्पर संगत संगत कहो संबद्ध कहो अर्थ के बोधक पद समूह को वाक्य कहते हैं समुदाय कहो संघ संघ कहो है क्या हाँ पुस्तक में यही विवक्षित हैं पद समूह शब्द से यानी पद शब्द से यह विवक्षित हैं कि परस्पर संगत यानी अन्वित संबद्ध अर्थ के बोधक पदों का समूह वह वाक्य कहलाता है परस्पर संबद्ध पद पर, अर्थों के वाचक कहो बोधक कहो पदों का जो समूह वो है वाक्य वो वाक्य कहलाता है वो वैयाकरणों का वैयाकरणों का वाक्य का लक्षण है एक तिंग वाक्यम जिसमें जिस पद समूह में एक तिगंत पद है उसे वाक्य कहा जाता है इनका तो है परस्पर अन्वित अर्थों के वाचक पदों का समूह वाक्य है उसमें फिर एक तिगंत पद का अध्यार किया ही जाता है तो एक तिगंत हो ही जाता है उसका कोई विरोध नहीं है तो वाक्यम पद समूह उदाहरण के लिए कहते हैं यथा गाम आनय ये वाक्य है गाम आनय तो इसमें दो पद है एक गाम और दूसरा आनय आनय ये तिगंत है गाम सुबंत है सुब सुपतिगंतम पदम सूत्र से दोनों की भी पद संज्ञा होगी गाम की सुबंत होने से पद संज्ञा और आनय की तिगंत होने से पद संज्ञा तो गाम आनय इसमें वैयाकरणों के लिए तो दो ही पद हैं लेकिन इनके इनके लिए तो कई पद हैं इनका पद का लक्षण अलग है वैयाकरणों का पद का लक्षण है सुप्तिगंतम पदम सुबंत तिगंत शब्द स्वरूप पद कहलाता है ये वैयाकरणों का पद का लक्षण है तार्किकों का पद का लक्षण है शक्तम पदम शक्तम पदम ये वैयाकणों का पद का लक्षण है एक तार्किकों का शक्तम पदम तो वो शक्त कहते हैं शक्तिमान को शक्त यानी शक्तिमान जैसे भक्त यानी भक्तिमान बुद्धयाने बुद्धिमान ऐसे है शक्त यानी शक्तिमान शक्तिमान कहते हैं शक्ति से युक्त तो शक्ति से युक्त जो वर्ण समूह है उसे कहा जाएगा पद शक्ति से युक्त वर्ण समूह पद कहलाएगा शक्तम पदम पद समूह तो हुआ वाक्य तो वाक्य को समझने के लिए पद समूह यहाँ पर एक पद शब्द भी आया न तो पद शब्द का अर्थ भी तो समझना पड़ेगा ना तो इसलिए पद का अर्थ करते हैं शक्तम पदम यानी शक्ति से युक्त अर्थ को शक्ति से युक्त वर्ण समूह को पद कहा जाता है शक्तम यानी शक्ति संपन्न वर्ण समूह वह पद है पद कहलाएगा और ऐसे पदों का समूह कहलाएगा वाक्य तो गाम आनय यहां पर वैयाकरणों को पूछेंगे तो दो पद होंगे व्याकरणों की दृष्टि से तो दो ही पद हैं, लेकिन ये जो है तार्किक इनको पूछो तो उनके लिए यहां पांच पद हैं। गाम में पांच पद हैं। शक्तम पदम ये जो पद का लक्षण है ये लक्षण जिन में घटेगा ऐसे पांच निकलेंगे इसमें से वो पांच कौन कौन निकलेंगे निकाल सकते हैं पांच कौन निकलेंगे पांच गाम आने में कितने पद है तो तार्किकों को पूछोगे तो पांच और वैयाकरणों को पूछोगे तो दो तो तार्किक बनकर के उत्तर दे दो इसका गाम आने में आ, आकार, नौकार, नौकार नौकार नौकार और कितने हो जाते हैं आ, आदो बार, आदो बार, आकार। आकार दो तो ऐसे थोड़े वो तो वर्ण निकाले आपने वो तो वर्ण वर्ण समूह कह रहा हूं शक्ति संपन्न वर्ण समूह को पद कहा जाता है शक्तम पदम शक्तम का अर्थ है शक्ति संपन्न शक्ति युक्त तो शक्ति युक्त वर्ण समूह पद कहलाएगा तो शक्ति युक्त वर्ण समूह को निकालना है तो इसमें दो हैं। है गाम में दो कौन है एक है प्रातिपदिक और एक है सुप्रत्यय प्रातिपदिक कौन है गां कौन से प्रातिपदिक का वचन है गो गो का पंचमी का अपना गो ये प्रातिपदिक है तो वो भी एक पद है गो इस प्रातिपदिक में अपने प्रातिपदिक अर्थ को बताने की शक्ति है कि नहीं गो पिंड को बताने की तो गो पिंड रूप अर्थ को बताने की शक्ति से संपन्न वर्ण समूह हुआ गकार ओकार गकार उत्तरवर्ती ओकार ये जो दो वर्ण समूह हैं ओ के पूर्व में ग, ग के उत्तर में ओ ऐसा वर्ण समूह इस क्रम वाला इस वर्ण समूह में गोपिंड रूप अर्थ को गोत्व जाति युक्त पिंडरूप अर्थ को बताने की शक्ति है गो इस प्रातिपदिक में इसलिए गो ये प्रातिपदिक भी पद है सक्तम पदम है ना? नक्तम पदम हाँ तो सक्तम पदम जो पद का लक्षण है उसके अनुसार गो इस प्रातिपदिक में भी अपने गौत्व जाति से युक्त पिंड रूप अर्थ को बताने की शक्ति है इसलिए गो इस प्रातिपदिक को भी शक्त कहा जाएगा हा तो गो एक पद हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अम द्वितीय का एक वचन विभक्ति है ना उसमें भी वो भी शक्त है अम में भी दो वर्ण है एक अ और मा वो, तो वो, तो हाँ, वो क्या लगा हो तो वो होगा लेकिन एक अम प्रत्यय है ना तो अ म। ये जो दो वर्ण का समूह रूप अम्प्रत्यय है इस अम्प्रत्यय में भी रूप अर्थ को बताने की शक्ति है कर्म कारक को कौन बताएगा द्वितीय विभक्ति बताती है ना? द्वितीय विभक्ति कौन है अम औट सस ये जो तीन प्रत्यय है इनमें से प्रत्येक का नाम द्वितीय है और द्वितीय किस अर्थ में होती है जिस अर्थ में द्वितीय संज्ञ प्रत्यय होगा माना जाएगा उसमें उस अर्थ को बताने की शक्ति है तो द्वितीया विभक्ति होती है एक विभक्ति अर्थ प्रकरण में लघु में आएगा कर्मणि द्वितीया सूत्र कर्मणी द्वितीय इससे कर्मरूप अर्थ को बताने की शक्ति अम आउट, सस इन तीनों में है वही तो क्योंकि शक्त हैं वो अपने अर्थ को बताने की शक्ति से युक्त हैं तो जो जो वर्ण समूह अपने अर्थ विशेष को बताने की शक्ति रखेगा उसे पद कहा जाएगा तो हम ये जो वर्ण समूह है, ये भी एक पद है, प्रत्यय भी सुप्रत्यय हैं ये लेकिन पद हैं क्यों इसमें अपने कर्मरूप अर्थ को बताने की शक्ति है इसलिए कर्मरूप अर्थ को बताने की शक्ति से संपन्न अम वर्ण समूह को भी पद कहा जाएगा सप्तम पदम होता है न तो ये पद हुआ तो एक गो पद हुआ और दूसरा अम पद हुआ बाकी वो व्याकरण के अनुसार अतोम शेषो वो सब लगा अतोम शेषो हा उससे जो है ओतोम शेष हो तोम शेष हो उससे जो है ओ के स्थान पर आ आदेश होता है ओत अम ससो हा तो आम पर में हो या सस पर में हो तो ओत के स्थान पर आ आदेश होता है आतो धातु आ की तो अनुवृत्ति आती है तो आ की अनुवृत्ति आती है तो, तो ओतोम शेषोह इसमें ओतह षी है अम शसोह सप्तमी द्व्य है तो ओत का अर्थ है ओत के स्थान पर यानि ओकार के स्थान पर आ आदेश होता है अम विभक्ति पर में हो या सस विभक्ति पर में हो तब यहाँ अम विभक्ति पर में है तो ओ के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा तो ग के उत्तरवर्ती ओ को आ होकर के गा बना गा और अम फिर अक स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के गाम बन जाएगा हा अमी पूर्वम से पूर्व रूप एकादेश भी हो सकता है पूर्व रूप एकादेश कर लो तो गाम लेकिन इसमें से दो पद निकलेंगे नयाकों के अनुसार व्याकरणों के अनुसार गांव ये एक पद है और आ नय इसमें तीन पद है एक आंग उपसर्ग है ना? इस उपसर्गों में भी अपने अपने विशेष अर्थों को बताने की शक्ति होती है इसलिए उनको भी शक्त होने के कारण पद कहा जाएगा तो आ ये एक वर्णात्मक भी पद है यह एक वर्ण समूह ही है और उसी में अर्थ विशेष को बताने का सामर्थ्य होने के कारण उसे शक्तम कहा जाएगा शक्तम ये पद का लक्षण है वो आ में घटने से आ को भी पद कहा जाएगा वो अलग एक पद हो जाएगा तो जैसे गम का अर्थ होता है गच्छति और उसके अर्थ को पलट देता है आ उसके साथ लग जाता है तो आ गम आगत आगम का अर्थ निकलेगा आना खाली गम का तो अर्थ निकलेगा जाना गम रिगतो और आंगुपसर्ग लगता है तो आना अर्थ निकलता है तो अर्थ विशेष निकाला ना उसने आ को हटा देंगे तो बदल जाता है धातु के साथ ही उसका प्रयोग होता है ते प्राग धातु एक सूत्र है उससे धातुओं के साथ ही उपसर्गों का प्रयोग होता है अर्थ बदल जाता है जैसे भू धातु के साथ अनुपसर्ग लगता है तो अनुभव परा उपसर्ग लगता है तो पराभव भव तो वही है भू धातु का ही रूप और प्रउपसर्ग लगता है तो प्रभाव, उद उपसर्ग लगता है तो उद्भव और इनका अर्थ सबका अलग अलग निकलता है ना तो उपसर्गों ने ही अर्थ बदल दिया ना तो उपसर्गों में अर्थ बदलने की शक्ति है अर्थ विशेष निकालने की शक्ति है इसलिए उपसर्ग भी सप्तम होने से पदम उपद हो जाएगा तो नये का तो अर्थ होता है ले जाओ गाम नय का तो अर्थ हो जाएगा गाय को ले जाओ और उसके साथ आंग उपसर्ग जोड़ देंगे तो आनय आनय का अर्थ निकलेगा लाओ बाहर गई हुई जो गाय है उसे खोज करके ले आओ तो आंग उपसर्ग से यहाँ पर नी धातु का अर्थ जो जो ले जाना था वो बदल करके लाना अर्थ निकला ना इसलिए आंग ये शक्त होने से पद हैं अर्थ विशेष को बताने की शक्ति से संपन्न होने से पद हैं तो आ एक पद हुआ और नये में दो पद निकलेंगे नये में दो पद कौन है एक तो नी धातु नी धातु हैं दीर्घ है नीय प्रापणे नयति नयते ये दोनों बनता है नीय ईथ है ना तो उभयपदी धातु है नीय प्रापणे तो नीधातु का अर्थ है नयन रूप क्रिया और नयन रूप क्रिया को बताने की शक्ति से संपन्न नी ये हो गया ना दो वर्ण रूप समूह नकार ई इन दो वर्णों का समूह नयन रूप क्रिया को बताने की शक्ति से संपन्न होने से सक्तम है सप्तम होने से पद है तो नी एक पद हुआ एक आ पद हुआ और तीसरा निकलेगा मध्यम पुरुष का एक वचन तिंग विभक्ति में तिंग विभक्ति नौ है अठारह है ना नौ परस पदी नौ आत्मा पदी तो परसमय पदी है तो परसमय पदी में नौ हैं तीन की प्रथम पुरुष संज्ञा होती है तिप तस झी ये प्रथम पुरुष है और शिप थस सिप इनकी होती है मध्यम पुरुष संज्ञा और मिप स मस इनकी होती है उत्तम पुरुष संज्ञा तो यहां पर मध्यम पुरुष जो शिप है वो यहां पर हुआ है मध्यम पुरुष है न आनय गनय यानी गाय को लियाओ ये गाय को लियाओ कौन तुम उसका कर्ता हो जाएगा तुम तो मध्यम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष में एक वचन होता है शिप शिप में पकार की तो इत संज्ञा होती है सी बजता है सी बचता है स की ईद संज्ञा कैसे होगी प की ईत संज्ञा होकर के तत् लोप से लोप हुआ तो जैसे भवसी भवसी बनता है ना, भवती एक प्रथम पुरुष में एक वचन मध्यम पुरुष का एक वचन भवसी उत्तम पुरुष का एक वचन भवामी जैसे ती में ई की ईत संज्ञा थोड़ी है ई तो बसता है ना, भवती भवसी भवामी ऐसा बनता है ना ऐसे सी में ई रहेगा पूरा तो न विभक्तो तुष तुस्... तुषमा तो ये क्या न विभक्तो तुष्मा अंत में कहता है क्या विभक्ति तवर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा का निषेध करता है या लोप का निषेध करता है न विभक्तो तुष्मा एक सूत्र है तो यानी तवर्ग स यानी सकार और याने मकार, म मे मकार मकार इनकी इत संज्ञा का निषेध होता है तो सी बचेगा सी बचेगा ना तो ये जो सी है शिप का इसमें ये भी प्रत्यय है तिंग प्रत्यय है ना इसमें भी अपने अर्थ को बताने की शक्ति है इस अर्थ को बताएगा गया ये सी करता रूप को यह सी आदेश होता है सिप आदेश लट लकार के स्थान पर ये लोट लकार के स्थान पर सिप हुआ है आने ये ये लोट लकार है लोट चे सूत्र से होता है और वो लोट पर लकार हुआ है किस अर्थ में करता अर्थ में इसलिए लोट लकार जिस अर्थ में होगा वही अर्थ लोट लकार के स्थान पर जो आदेश हो जाएगा शिप उसका भी होगा तो शिप प्रत्यय का अर्थ है कर्ता जैसे गांव में अम प्रत्यय का अर्थ था कर्म प्रत्यय कर्म कारक को बताता है ऐसे कर्ता कारक को बताएगा सी ये प्रत्यय ये सी शी। हाँ सीप वाला जो सी है ना वो पंचम पद है प्रत्यय हा हाँ, सी तो ये जो सी है इसमें भी अपने कर्ता रूप अर्थ को बताने का सामर्थ्य है कर्ता रूप अर्थ को बताने का सामर्थ्य होने से इसको भी कहा जाएगा सक्तम और शक्तम पदम जो शक्त होता है उसको पद कहते हैं तो ये पद का लक्षण जो शक्त तो है वो सी में भी घट रहा है ना, इसलिए सी भी हो गया पद तो कुल कितने पद हुए गो अम आ नी सी ये पांच पद हैं और इन पांच पदों का समूह वाक्य कहलाएगा वो वाक्य है गाम आनय ये जो नी गो अम आ नी सी है इसमें व्याकरण की प्रक्रिया संपन्न करके गाम आनय ये बन जाता है इसे गो और अम था ओ तोम शेषो से वो बन गया आ, गाम ऐसे आ नी सी इसमें व्याकरण की प्रक्रिया संपन्न होकर के आनय बनेगा कैसे बनेगा तो ये भ्वादिगण की धातु है निय प्रापणे इसलिए हो जाएगा भ्वादिगण में एक विकरण होता है सप शप विकरण होता है भ्हादिभ्यो शप ऐसा एक सूत्र है उसे सारो धातुक परे रहते भ्हादिगन में पठित धातु से पर में शप होता है तो ये जो शिप है ना शिप का सी बचा वो सारो धातु है और ये परे रहते नी धातु से पर में सप प्रत्यय होता है शप तालवे शकर में है अंत में प है शप भुआदिगण में आएगा लघु सिद्धांत कहूंगी में भुआदिगण में भुआ दिभ्यो शप ऐसा एक सूत्र आएगा और उस शप में शको तदिते से संज्ञा पकार की से ईत संज्ञा हो जाती है शप के दो की ईत संज्ञा हो गई दोनों का तत्लोप से तो बचेगा क्या अ और ये जो शप है ये परे रहते है। नी को गुण आदेश होता है सार्वधातुक और धातुक योह एक सूत्र आएगा उससे नी में ई के स्थान पर गुण संज्ञक आदेश होगा तो गुण संज्ञक कितने हैं तीन अ ए तो ई के स्थान पर तीन में से ये होगा नी में जो ई था उसे ये आदेश हुआ तो ने बना और सबका अ रहा तो ने अ तो अ अच्छा है कि नहीं और ने में जो ये है ई के स्थान पर ये हुआ वो ए है हाँ ये गुण ए ओम वाला ए हुआ हाँ तो ए चो ए वा या वह इससे अ आदेश हो जाएगा ए के स्थान पर तो न हल रहेगा ये के स्थान पर अ आएगा और फिर आगे अ और सी ये हो जाएगा ना तो न जो हल है वो आए के अ में मिलेगा अधिनम व्यंजनम परेण संयोजम ऐसा एक नियम है उस नियम के अनुसार अपने से परवर्ती अच के साथ व्यंजन वर्ण मिल जाता है तो न य इसमें जो य था वो उसमें मिल गया अ में तो न बना और सी न आ नय सी आ न सी हुआ ना एक सूत्र आएगा भुआ दिगण में ही तिगंध प्रकरण में अतो हे पहले तो शिव के स्थान पर ही आदेश होगा शिव के स्थान पर ही आदेश करने के लिए एक सूत्र आएगा उसे ही आदेश होगा और फिर ही का लोप करने के लिए एक सूत्र आता है अतो हे उससे जो है ही आदेश ही का लोप हो जाएगा सी को पहले ही होगा और ही का अतोहे सूत्र से लोप हो जाएगा तो लोप होने के बाद में बचा क्या आनय तो लोप का अर्थ तो अभाव नहीं है ना आदर्शनम लोप जो विद्यमान है उसका आदर्शन यानी अश्रवण वहां सी रहेगा यानी सी के स्थान पर हुआ ही आदेश रहेगा लेकिन उसका उच्चारण नहीं होगा तो एक वो पद है लुप्त पद के रूप में है ना तो ऐसे ये पांच पद है इसमें तो बना गाम आनय ये एक वाक्य बनाने के लिए इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो गाम आनय ये वाक्य बनता है तो ये पांच पदों का समूह रूप होने के कारण वाक्य है वाक्य किसको कहते हैं तो वाक्यम पद समूह वाक्य है पद समूह और उस पद समूह का एक एक अंश है पद और पद किसको कहते हैं तो शक्तम पदम शक्तिमान को पद कहा जाता है ऐसे शक्तिमान वर्ण समूह है यहां पर पांच उन पांच शक्तिमान वर्ण समूहों का नाम है वाक्य गाम अन्य और ये यदि आप द्वारा उच्चारित है तो शब्द प्रमाण बनेगा और अनाप्त के द्वारा अयथार्थ आप्त किसको कहते हैं यथार्थ वक्ता को तो यथार्थ वक्ता का जो गाम आनय यह वाक्य वह हो जाएगा शब्द प्रमाण और इससे प्रेरित होकर के जिसको गाय को लाने के लिए कहा जा रहा है वह समझेगा कि यह आप यानि प्रामाणिक वक्ता मुझे गाय लाने के लिए कह रहा है उनके इस वाक्य से प्रेरित होकर के गाय को खोज करके लिए आएगा वो तो ये शब्द प्रमाण कहलाएगा गांक्य हाँ आप तो वाक्य कहलाएगा आप तो वाक्य ही शब्द प्रमाण है हाँ यानी व्यवहार में दो प्रकार के वाक्य होंगे एक यथार्थ वक्ता का आपका वाक्य एक अनाप्त का वाक्य अनाप्त का वाक्य हो जाएगा अप्रमाण और आप्त का वाक्य हो जाएगा प्रमाण अनाप्त का वाक्य है ठग का वाक्य कोई ठगने वाला व्यक्ति है आपने सामान कहीं रखा हुआ है और वो उठाना चाहता है और वो आपको कहे कि वो फलाना व्यक्ति आपको बुला रहा है और आप उस उसको प्रमाण मान करके चले गए और उसने आपका सामान उठा करके चला गया तो धोखा दिया ना आपको ठग ठग लिया आपको उठग का वाक्य उठग है अनाप्त उसके वाक्य पर विश्वास करके चले गए और वो इसने अपना हाथ साफ कर लिया तो वो वाक्य माना जाएगा अप्रमाण वाक्य शास्त्र का वाक्य तो वाक्य हो जाएगा शास्त्र का वाक्य है तो वाक्य तो हाँ अभी आएगा शब्द प्रमाण का विवरण पूरा पूरा उसके बाद फिर जिसके वाक्य का प्रमाणांतर से वाक्यर्थ का बाध ना हो प्रमाणांतर से अबाधित अर्थ को बताने वाला जो होगा वाप्त कहलाएगा और प्रमाणांतर से जिस व्यक्ति के वाक्यार्थ का बाद होता है ऐसे वाक्य का उच्चारिता अनाप्त कहलाएगा यह सब आएगा ये ओम